आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए नमस्कार ब्रह्म कुमारी नाइनटी रेडियो मधुबन 90.4 एम मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का एवं ग्राम वासियों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं डीसा गुजरात में बनास कांटा में खास दस तारीख को दस दिसंबर को प्रधानमंत्री जी आये हुए थे नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने सभी किसानों को खास संबोधन किया बनासकाटा के सभी किसानों को उनकी महिमा और आने वाले समय में उनका भविष्य किस तरह से होगा और किस तरह से सरकार उनको सहयोग करेगा उस विषय पर उन्होंने संबोधन दिया और साथ ही साथ श्वेत क्रांति यानी डेयरी मिल्क में काम जो किया है बनासकांटा ने उसके लिए उनकी बहुत ही प्रशंसा प्रधानमंत्री साहब ने किया और गोल्डन जुबली का जो समारोह है उस पर उनको बुलाया गया था तो श्वेत क्रांति के साथ साथ डेयरी के क्रांति के साथ साथ अब एक और चैप्टर बनास काटा के किसानों को करना है वो है मधु मक्की पालन जी हाँ मधु क्रांति को भी करना है दूध के साथ अगर शहद मिल जाए तो बहुत ही अच्छा पावरफुल टॉनिक बन जाता है दोस्तों इसी विषय पर सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने संभाषण डीशा में जो किसानों को संबोधन करते हुए दिया उसी की रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं आप सुना है रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर तो चलिए सीधे चलते हैं डीशा का संबोधन सुनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के उद्घोषण हम सुनेंगे अभी सुनते रहो बस कराते रहो और आ बधा सुखमा ने हमारा आशीर्वाद बराबर है मंच पर विराजमान गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी इसी धरती के संतान श्रीमान हरिभाई चौधरी पुरुषोत्तम भाई रूपाला गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान रमण भाई बनास डेयरी के अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान शंकर भाई चौधरी भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के युवा अध्यक्ष एवं विधायक श्रीमान जीतू भाई वाघाणी राज्य सरकार में मंत्री श्री दिलीप ठाकुर जी ईश्वर भाई पटेल केसाजी चौहान मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन आणंद के अध्यक्ष श्री जेठाभाई पटेल जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ नेता श्रीमान परबत भाई पटेल बनास डेयरी उपाध्यक्ष श्रीमान मावजी भाई मगन भाई देसाई मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए बनास बनासकाठा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आपको लगता होगा आपड़ा नरेंद्र भाई हिंदी मा के हम बोले चे? अरे देश को भी तो पता चलना चाहिए कि बनासकाठा का किसान कैसा काम करता है मरूभूमि में भी जान भरने की ताकत अगर है तो बनास काठा के किसान में है उत्तर गुजरात के किसान में है जो अपना पसीना बहा करके जमीन में जान भर देता है और इसलिए देश को पता चले कि इस बनासकांठा जिला पाकिस्तान की सीमा पर बिना पानी बिना बरसात रेगिस्तान जैसी जिंदगी गुजारता हुआ इंसान अपने पराक्रम से पुरूषार्थ से अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है इसका ये जीता जागता उदाहरण ये जिले के नागरिक हैं उनका पुरुषार्थ है और उनकी सफलताएं हैं भाइयों बहनों मुझे बताया गया पच्चीस 27 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री का बनासकांठा जिले में आने का हुआ है भाइयों बहनों मैं आपके बीच में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं इस धरती के संतान के रूप में आया इस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है और मैं आज विशेष रूप से आया हूं श्रद्धेय गलबा भाई को उनकी तपस्या को नमन करने के लिए आया हूं लाखों पशुओं की तरफ से लाखों परिवारों की तरफ से बनास बनासकांठा की बंजर भूमि की तरफ से मैं आज गलबा भाई की शताब्दी के समारोह के शुरुआत में उनको शत, शत शत नमन करता हूं इन सब की तरफ से नमन करता आप कल्पना कीजिए आज से पचास साल पहले जब गलबा भाई की उम्र पचास साल की थी आठ छोटी छोटी दूध मंडली उससे शुरू किया है। और आज किसानों के सहयोग से पुरुषार्थ परिश्रम से और उसमें भी बनासकांठा की उत्तर गुजरात की मेरी माताओं बहनों के पुरुषार्थ के कारण जिन्होंने पशुपालन को परिवार की सेवा का हिस्सा बना दिया उन्होंने ये श्वेत क्रांति ला दी आज बनास डेयरी की भी स्वर्णिम जयंती का अवसर है ऐसा सुयोग है कि एक तरफ इस महान आंदोलन के जनक श्वेत क्रांति के जनक गलबा भाई की शताब्दी और दूसरी तरफ उन्हीं के हाथों से बोए गया पौधा आठ मंडली से शुरू हुआ पौधा आज बनास देरी के रूप में वटवृक्ष बन गया है उसकी स्वर्णम जयंती का यह अवसर है और इसलिए इस पचास वर्ष में जिन जिन महानुभावों ने इस बनास देरी को चलाया आगे बढ़ाया इस ऊंचाई पर ले गए अनेक चेयरमैन आए होंगे अनेक व्यवस्थापक आए होंगे अनेक कर्मचारी रहे होंगे मैं आज इस पचास साल की यात्रा में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है उन सब का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं उनका साधुवाद करता हूं भाइयों बहनों आप मुंबई जाएं, सूरत जाएं, किसी और इलाके में जाएं, तो कठिनाइयों में जिंदगी गुजारने के लिए गुजरात से कौन आया है तो ज्यादातर पता चलता था कच्छ और बनास बनासकाठा के लोग अपना गांव, अपना इलाका छोड़कर के रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं बाहर जाते थे क्योंकि यहाँ कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे और भाइयों बहनों हम पहले से कह रहे थे एक बार मां नर्मदा हमारी इस विनाश की धरती को आकर के छू लेगी मेरा किसान मिट्टी को सोना बना करके रख देगा आज उसने बनास की सूखी धरती को इस रेगिस्तान वाली धरती को सोने में तब्दील कर दिया मुझे बराबर याद है मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था कई सारे सवाल या निशान मेरे लिए लगाए जाते थे ये मोदी मुख्यमंत्री क्या करेगा ये तो कभी गांव का सरपंच नहीं रहा कभी चुनाव नहीं लड़ा इसको क्या आएगा बड़ी मजाक उड़ती थी उस समय मेरा सबसे पहला सार्वजनिक कार्यक्रम डीसा में हुआ था इसी धरती पर हुआ था इसी मैदान में हुआ था और वो था लोक कल्याण मेला और उस दिन मैंने जो नजारा देखा था आज उससे अनेक गुना नजारा बड़ा मेरी आंखों के सामने देखा भाइयों बहनों मुझे बराबर याद है बनासकाठा के किसान मुझ पर बहुत नाराज रहते थे गुस्सा करते थे कभी कभी मेरे पुतले झलाते थे और फिर भी मैं हिम्मत करके उनके बीच जाता था और मैं उनको कहता था कि अगर बनास काठा का भाग्य बदलना है तो हमें पानी बचाना पड़ेगा बिजली के तार छोड़ने पड़ेंगे किसान को बिजली नहीं पानी चाहिए ये बात मैं उस समय बताता था नाराजी मोलता था लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि वही बनासकांठा वही मेरे बनासकांठा के किसान उन्होंने मेरी बात को सरांखों पे चढ़ाया और आज ड्रीप इरिगेशन में टपक सिंचाई में स्प्रिंकलर में पूरे गुजरात में नंबर एक पर ला के खड़ा कर दिया मैं उन सभी किसानों को मैं आज उन सभी किसानों को सर झुका करके नमन करता हूं उन्होंने न अपना भाग्य बदला है ऐसा नहीं है उन्होंने आने वाली अनेक अनेक पीढ़ियों का भी भाग्य बदल दिया है मुझे याद है दो हजार या 8 क्या वर्ष होगा ऐसा ही एक किसानों के लिए कार्यक्रम मेरा था तो मैं बनासकाठा में आया था तो हमारे एक मित्र है दिव्यांग है श्री गेना जी गेना जी हमारे लाखड़ी तहसील से है तो गेना जी चल तो पाते नहीं है दिव्यांग है लेकिन बड़े प्रगतिशील किसान हैं, वो इतना बड़ा दाड़म लेकर के अनार लेकर के मुझे भेंट करने आए नरियल से भी बड़ा था मैं हैरान था मैंने उनसे पूछा भाई ये कमाल कैसे किया है आपने बोले साहब आज तो मेरे खेत में पूरे जिले के लोग देखने के लिए आते हैं और आप देखना धीरे धीरे दाड़म की खेती में बनास काटा आगे निकल जाएगा एक गांव के मेरे गैनाजी सरकारी गोरिया के हैं ना गेना जी आए होंगे शायद कहीं बैठे होंगे गेना जी कहीं बैठे होंगे क्या कमाल करके रख दिया भाइयों बहनों बनासकांठा के किसान ने प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी छवि छोड़ी है और एक दो किसान नहीं एक आंदोलन खड़ा हुआ है आज भी बनासकांठा के किसानों ने प्रति हेक्टर आलू की पैदावार का जो रिकॉर्ड किया है उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है ये काम बनासकाठा ने कर दिया आज बनासकांठा पोटैटो के लिए भी जाना जाने लगा है भाइयों बहनों किसान के लिए कुछ चीजें कैसी वरदान होती है गलवा भाई ने जब डेयरी का काम शुरू किया जहां पानी न हो रेगिस्तान हो 10 साल में 7 साल अकाल रहता हो जहां किसान ईश्वर की इच्छा पर ही जिंदगी गुजारता हो उसके लिए तो आत्महत्या एक ही रास्ता बच जाता था लेकिन इस जिले ने किसानों को पशुपालन की ओर मोड़ दिया दूध पानन की ओर मोड़ दिया और पशुओं की सेवा करते करते दूध क्रांति करते करते अपने परिवार को भी चलाया बच्चों को भी पढ़ाया और जीवन को आगे ले गए भाइयों बहनों यही बनास काटा यही गुजरात जिसने श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया था आज मुझे खुशी हुई कि बनास डेयरी ने श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति का भी बिगुल भी बजाया है जहां श्वेत क्रांति हुई वहां अब स्वीट क्रांति भी होने वाली है मधु क्रांति शहद बनास ने डेयरी के दूध की जैसी व्यवस्था की है किसानों को शहद के लिए मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया आज उस हनी से पहला पैकेजिंग बनाकर के उन्होंने मार्केट में रखा है मेरा पूरा विश्वास है गुजरात में जो डेयरी का नेटवर्क है और करीब करीब सभी जिलों में डेयरी का नेटवर्क है किसानों की समितियां बनी हुई हैं, दूध के साथ साथ खेतों में अगर मधुमक्खी पालन भी किसान पकड़ ले तो जैसे दूध भरने जाते हैं वैसे मधु भरने जाएंगे मध भरने जाएंगे शहद हनी ले जाएंगे और डेयरी की गाड़ियों में दूध भी जाएगा शहद भी जाएगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट अतिरिक्त कमाई का एक नया रास्ता गुजरात के सभी डेयरी सभी किसान इस रास्ते पर चल करके इस श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति को भी ला सकते हैं ऐसा मेरा विश्वास दुनिया में शहद की मांग है बहुत बड़ा मार्केट है अगर हम शहद में भी आगे निकल जाएं और जब नर्मदा का पानी आया है नर्मदा के नदी के इलाकों में तो बहुत बड़ी मात्रा में इसका लाभ मिलता है फर्टिलाइजर उपयोग करने के तरीके बदलने पड़ते हैं लेकिन लाभ इतना बड़ा होता है और जैसा बनासकांठा के किसान का मन बदला है ये भी बदल के रहेगा ऐसा मुझे विश्वास आज बनास डेयरी ने अमूल ब्रांड के साथ चीज का प्रोडक्शन का भी एक प्लांट शुरू किया गुजरात में जितनी भी देरिया और चीज के काम से चली हुई हैं, आप हैरान होंगे दुनिया के कई देश हैं बे अमूल के ब्रांड की चीज मांगते हैं जितनी पैदावार होती हैं, तुरंत उठ जाती है लोग ग्राहक मिल जाते हैं आज उसमें एक इजाफा बनारस डेयरी के द्वारा हो रहा है मैं उनको बधाई देता हूं एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज डेयरी ने लिया है कांकरेज की गाय इस नस्ल का मूल्य हम जानते हैं वैज्ञानिक तरीकों ने भी गिर की गाय कांकरेज की गाय इसका महात्मा स्वीकार इस किया है अब ए मिल्क जिस कांकरेज की गाय के दूध की एक विशेषताएं हैं विशेष तत्व है उसको आज उन्होंने मार्केट में रखा है जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जहां बच्चों को कुपोषण की समस्या है ऐसे बच्चों के लिए ए मिल्क कांकरेजी गाय का ए मिल्क उनके स्वास्थ्य के लिए उपकारक होने वाला है ऐसा एक भगीरथ काम भी आज यहां शुरू हुआ है यहां कांकरेज की नस्लों को बढ़ावा देना उसमें सुधार करना उसकी क्षमता में सुधार करना उसकी पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना उसके लिए भी वैज्ञानिक तरीके चल रहे हैं मैं बनास में जब आया हूं तब मैं बनास डेयरी से चाहूंगा कि वो एक काम और भी करे और कर सकते हैं बनास हो साबर डेयरी हो दूध सागर डेयरी हो ये तीनों मिलकर के भी कर सकते हैं दो चीजें हम ऐसी पैदा करते हैं हमारे किसान लेकिन हम सस्ते में बेच देते हैं और जो हम कैस्टर की खेती करते हैं दीवेला एरंडा 80 परसेंट खेती हमारे यहां होती है उसका उत्पादन उस पर इतनी वैल्यूएशन होती है इतनी प्रोसेस होती है सारी दुनिया के महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में स्पेस शटल की टेक्नोलॉजी में ये कैस्टर के ऑयल से बनी हुई चीजें सबसे सफल रहती है लेकिन हम जो हैं अभी भी हमारा दिवेला, एरणा जो कहें ऐसे का ऐसा बेच देते हैं ये बनास दूध सागर साबर एक रिसर्च सेंटर बनाए और हम हमारे किसान जो यहां पर कैस्टर पैदा करते हैं अरंडा पैदा करते हैं दीवेला पैदा करते हैं उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करें और हमारा ये कीमती संपत्ति पानी के मोल से बाहर चली जाती है उसे हम बचाए दूसरा है इस इसब गोल इस इसब गोल की ताकत बहुत बड़ी ताकत उसमें बहुत वैल्यूएडिशन हो सकता है जब कुरियन जिंदा थे तो सिमान कुरियन जी को मैंने कहा था कि आप गुल, गुल पर वैल्यूएडिशन पर काम कीजिए उन्होंने प्रारंभ किया था आइसक्रीम बनाया था इस कुल का और आइसक्रीम का नाम दिया था इस आनंद में शुरुआत की थी उन्होंने उस समय इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है इस का उसके समय में भी अगर वैज्ञानिक तरीके से हम काम करें तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमें लाना चाहिए भाइयों बहनों इन दिनों पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है नोटों का क्या होगा आप मुझे बताइए आठ तारीख के पहले सौ तो की नोट की कोई कीमत थी क्या पचास की नोट की कोई कीमत थी क्या बीस की नोट की कोई कीमत थी क्या छोटे को कोई पूछता था क्या हर कोई बड़ों को ही पूछता था हजार पांच सौ हजार पांच सौ हजार पांच सौ आठ तारीख के बाद देश देखिए सौ का मूल्य कैसा बढ़ गया कैसी ताकत बढ़ गई उसकी जान आ गई भाइयों बहनों जैसे आठ तारीख के पहले बड़ों बड़ों की पूछ होती थी हजार और पांच सौ की ही गिनती गिनी जाती थी बीस पचास सौ कोई पूछता नहीं था छोटे की तरफ कोई देखता नहीं था आठ तारीख के बाद बड़ों की ओर कोई देखने दे को तैयार नहीं है सब छोटे के लिए तैयार हो गए हैं भाइयों भाईयों फर्क आया है और जैसे बड़ी नोट नहीं छोटी नोट की ताकत बड़ी है बड़े लोग नहीं छोटे लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए यह बहुत बड़ा फैसला मैंने किया देश गरीब देश का सामान्य मान भी जैसे सौ रुपये की ता, ताकत बढ़ गई वैसे गरीब की ताकत बढ़ाने के लिए ये मैंने काम किया है आप कल्पना कर सकते हैं भाइयों आपने देखा होगा कुछ भी खरीद करने जाओ कक्षा बिल की पक्का बिल भी बिल मांगोगे तो छोटा व्यापारी भी, भी कहता है नहीं नहीं बिल में लेना है तो दूसरी दुकान पर जाओ कैश देना है तो ले आओ ऐसा ही चला मकान चाहिए मकान वाला कहता है चेक में इतना रोकड़े में इतना अब वो गरीब आदमी रोकड़ा लाएगा कहां से भाइयों बहनों इस प्रकार से नोटे छापते गए छापते गए छापते गए और देश उसका अर्थतंत्र ये नोटों के ढेर के नीचे ही दबने लग गया भाइयों बहनों मेरी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ आतंकवादियों को ताकत मिलती है जाली नोट से और हम तो सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं पड़ोस में ही रहते हैं कैसी मुसीबतें हमें झेलनी पड़ी है ये बनासकाठा पाटन जिले के लोग ज्यादा जानते हैं भाइयों बहनों जाली नाट के कारोबारी हिंदुस्तान में जितनी हो हल्ला है ना उससे ज्यादा बाहर हैं, जाली नाटों के कारोबारियों में बाहर हैं, नक्सलवाद सारे नौजवान सरेंडर होकर के वापस आने लगे हैं हर किसी को लगता है अब मुख्य धारा में वापस आना चाहिए आतंकवादियों को जहां से ताकत मिलती थी उन रास्तों को रोकने में सफल हुए यह चाली नोट का कारोबार उसका मृत्यु एक दिन निर्णय से किया है भाई ने भ्रष्टाचार कालाधन ये भ्रष्टाचार और काले धन में पीड़ा किसको होती थी किसी बेईमान को न भ्रष्टाचार से परेशानी थी न काले धन से परेशानी थी एक भ्रष्टाचारी को दूसरे भ्रष्टाचारी को देना भी पड़ता था तो भी देने वाला भ्रष्टाचारी दुखी नहीं था अगर दुखी कोई था तो इस देश का ईमानदार नागरिक दुखी था परेशान था तो इस देश का ईमानदार नागरिक परेशान था सत्तर साल तक इन ईमानदार लोगों को सत्तर साल तक इन ईमानदार लोगों को आपने लूटा आपने परेशान किया उसको जीना मुश्किल कर दिया आज मैं जब ईमानदारों के साथ खड़ा हूं तो ईमानदारों को भड़काया जा रहा है और मुझे खुशी है मेरे ईमानदार देश के नागरिकों ने लाखों भड़काने के बावजूद भी सरकार के इस निर्णय का साथ दिया है सवा सौ करोड़ देशवासियों को सत सत नमन करता हूं कि इतना बड़े काम में उन्होंने मेरी मदद की भाईओ बहनों आजकल बड़े बुद्धिमान लोग भाषण सुनाते हैं कि मोदी जी आपने इतना बड़ा निर्णय किया लेकिन हमारे जीते जीते कोई लाभ नहीं मिलेगा मरने के बाद मिलेगा भाइयों बहनों हमारे देश में एक चारवाघ ऋषि हो गए ये चारवाग ऋषि कहते थे ऋणम कृत्मा ध्रुतम पीबे वो कहते थे अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जाता है जो मोज करनी है भी कर लो जो खाना है खा लो घी पीना है पी लो आनंद से जी लो इस चार बात की फिलोसॉफी को कभी भी हिंदुस्तान ने स्वीकार नहीं किया हमारा तो देश ऐसा है बूढ़ा गरीब मां बाप पैसे बहुत कम हो तो बूढ़ा बाप और बूढ़ी मां बात करते हैं कि ऐसा करो शाम को सब्जी बनाना बंद बन कर दो थोड़े पैसे बच जाएंगे तो मरने के बाद बच्चों के काम आ जाएंगे मेरा देश मरने के बाद मेरा क्या होगा ये कभी चिंता नहीं करता है मेरा देश मेरे बात की पीढ़ियों का भला क्या हो ये सोचने वाला देश है मेरा देश स्वार्थी लोगों का देश नहीं है मेरे देश का चिंतन सुख के लिए खुद के सुख के लिए जीने वाला नहीं है मेरा देश का चिंतन भावी पीढ़ियों के सुख के लिए चलने वाला है ये नए चार बाग लोग जो पैदा हुए हैं रणम कृतवा धृतम पिबेद ये जो बातें करने वाले लोग हैं उनको पचास बार सोचना पड़ेगा अब देश भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगा अब देश जाली नोट सहन नहीं करेगा अब देश काला धन सहन नहीं करेगा गरीबों को लूटने का खेल मध्यम वर्ग को शोषण करने का खेल अब नहीं चलेगा और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए खड़े रह करके दोनों हाथ से ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे गुजरात के भाइयों बहनों मेरे ओडिशा के भाइयों बहनों आशीर्वाद दीजिए पूरे ताकत से आशीर्वाद दीजिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की यह लड़ाई ये लड़ाई भारत का भाग्य बदलने की है यह लड़ाई भ्रष्टाचार को खत्म करने की है यह लड़ाई काले धर्म खात्मा बुलाने के लिए है यह लड़ाई जाली नोटों से देश को मुक्त कराने की है और उसमें इस बनास की धरती ने मुझे आशीर्वाद दिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ आपका बहुत बहुत, बहुत आभारी हूँ फिर से बोलिए भारत माता की पूरी ताकत से बोलिए पूरा देश सुन रहा है भारत माता की भारत माता की बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रधानमंत्री हार्दिक खूब-खूब आपने ना प्लांट प्रसंगे धरती पर आधुनिक भारत न भाग्य विदाता भारत करोड़ जनता आशा कि बेली उत्तर गज, गुजरात न बनो पुत्र दुतन गांतिना प्रणेता एवं माननीय श्री वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब गुजरात ने विकास यात्रा ने वेग अपनाल लोक लाडिला माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहेब केंद्र तेमज राज्य सरकारना मंत्री श्रीओ भारतीय जनता पार्टीना पदाधिकारी मंचस्थ सर्व महानुभावो आपसओ नो बनास परिवार बनास डेरी तरफ से खूब खूब आभार हस्तु भारत माता की जय जय जय गर्व है गुजरात नमस्कार आप रेडियो 90.4 आशा करता हूं, किसान भाइयों को काफी अच्छा लगा होगा ये संबोधन माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आशा करता हूँ क्रांति के साथ साथ अब को भी अंजाम देने के लिए किसान भाई बिल्कुल तैयार होंगे तो चलिए दोस्तों ये हमारी सेहत के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी और इसके लिए जो ट्रेनिंग वगैरह जो मिलेगा केवी के में आप उनसे जुड़ इस तरह की ट्रेनिंग ले और अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुना हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो